ये कहा गया था अनाज परंपरा से सुख दुख देने वाले पुण्य पाप कर्म बहुत ही तो चित्त शोधन करने से कैसे अपना से, से संसार की शंका उत्तर दिया था चित्त प्रसाद से उपलक्षित ब्रह्म अनुसंधान ब्रह्म ज्ञान से संपन्न कर्म का क्षेत्र हो जाएगा तब तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी चित्त सही प्रसाद नंतिक शुभा चित्त प्रसाद नी शुभा कर्म हंति प्रसन्नात्मा आत्मनिश्चित सुखम अक्षय स्मृति चित्त प्रसन्न होने पर प्रसन्नात्मा आत्मनिश्चित्व आत्मा निश्चित होने पर आत्मा ज्ञान होने पर सुभा शुभम कर्म नष्ट कर देता है अक्षयम सुखम अस्मृत्य प्राप्त करता है ही सब देना चित्त से ही प्रसार देना ये में कहा गया ही प्रसिद्ध है तद्यथा इसी का तुलम अग्नो पोतम प्रदूत इसी का एक कि मूज के तूल है ये बहुत सूक्ष्म है अग्नि में डालते समय एक इससे नष्ट हो जाएगा उसका कुछ अवशेष नहीं दिखेगा तुरंत जल जल्द राख में नहीं पर नष्ट हो जाएगा एवं हास्य सर्वे तापमान प्रदुयते जैसे का ज्ञानी ताप इसी नष्ट हो जाते हैं उप पातकु महत्सु च रजनीपादं प्रश्य रजनी ब्रह्म ध्यानं ये कहा गया जितने पर उप पतक महापातक्रनम प्रथम पाद में ब्रह्मध्यान करे ब्रह्मध्यान परमात्मा चिंतन ध्यान से स्वप प्राश्चित हो जाता है इत्यादि श्रुति स्मृति प्रसिद्धि द्योत तो ही शब्द से ये प्रसिद्ध है सब पाप नष्ट हो जाता है प्रसन्न तथा किमित प्रसन्ना पाप नष्ट प्रसन्न आत्मा का तो प्रसन्नात्म का शीत जिष्का प्रसन्न हे आत्मनिस्थित आत्म स्वस्व में अपने स्वरूप स्थित स्वरूप अद्वित आनंद ब्रह्म स्थित अद्वितिया आनंद लक्षण ब्रह्मे अद्वितिया आनंद है लक्षण जिस्का है ब्रह्म में ऐसा करके अहमअस्म ब्रह्म ज्ञान है स्थित आत्मा में स्थिति कैसे तदेव तो अहम इतनी निश्चय न वही में हूँ ऐसा निश्चय करने पर उसमें स्थिति है दृश्य जातम परिहित है असारा दृश्य वर्ग मिथ्या है उसको तो निश्चय करके अहम अस्म अद्वितीय ब्रह्म ऐसे रहना से चेन्मात्र अवस्था किस रूप से रहेगा चेन्मात्र ज्ञान रूपये ज्ञान धन ब्रह्म चित्र रूप से रहने पर अक्षयम का सविनाशी युखम स्वरूप तदस्मृत स्वरूपभूत सुख अविनाशी उसको प्राप्त करता है अज्ञान अनुष्ट हो गया तो स्वरूपानंद रूप को प्राप्त करता है प्रसन्नात्मा आत्मनिश्चित का जिसका चित्त प्रसन्न हो गया वह अपना स्वरूप में होकर के आदित्य ब्रह्म रूप से रहता ब्रह्म ऐसे हम रूप से रह करके ये जो कहा था इसको दृष्टान्त तो पुरस्तर दृढ़ दृष्टान्त तो कथन रूप दृढ़ करते है समाशक्तम यथा चित्तम, चित्तम। जंतोर विषय गोचरे ब्रह्मणि यथा युर्चिम विषयगोचरे सद्र यद्यव ब्रमण सैत को न मुचेत बंधना मनुष्य के स्वभाव से विषय गोचर चित्तम अत्यंत आसक्त है विषय में जैसे आसक्त चित्त है यदि इस प्रकार ब्रह्म में आसक्त हो जाए चित्त कौन मुक्त नहीं होगा बंधन से अर्थात अवश्य ही मुक्त तो हो जाएगा जंत प्राणी न चित्तम विषय एवं गोचर विषय गोचर विषय ही गोचर ही। ही। है इंद्रिय प्रचार भूमि है इंद्रिय प्रचार गोचर जैसे गोचर भूमि गो जहाँ चलते है उसको गोचर कहते हैं जमीन क्षेत्र को गो इंद्रिय भी है इंद्रिय जहाँ प्रचरण करते है उसको गोचर कहते है गो इंद्रिय गो जहाँ इंद्रिय चलते हैं प्रचरण होते हैं उसको कहते है। गोचर इंद्रिय कहा विषय में रहते है रूप्र शादी में इसलिए विषय ही गोचर है इंद्रिय प्रचार भूमि को गोचर का गो प्रचरण भूमि को गोचर कहते गो का अर्थ इंद्रिय इंद्रिय प्रचार भूमि को गोचर का विषय ही गोचर है तस्म यथा स्वभाव तो समय आसक्त होती स्वभाव चित्त आसक्त है कुछ करना नहीं पड़ता स्वभाव चित्त आ सकते है उसी चित्त ब्रह्म में आसक्त हो जाए ब्रह्म के प्रत्येक अभिन्न परमात्मा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में आसक्त हो जाए उसी का ही चिंता करे तभी कह संसार न मुचिये तो कौन नूतन होगा अथा मुक्त हो जाएगा उक्ता अर्थ दाढ़िया है मनुष्योभार भेद मिशी अर्थ को दीर्घ करने के लिए मनु का भेद कहते हैं मनो हिवधम प्रोक्त मनो ही द्विधम शुद्ध शुद्धं अशुद्ध कामित मनो ही द्विधम शुद्ध मे अशुद्धम काम समर् शुद्ध कामिवर्जित दो प्रकार मन है मनो ही द्विविधम प्रोत्तम ऐसा शास्त्र में कहा गया दो प्रकार है शुद्धम च अशुद्धमे च एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन अशुद्ध कैसे होता है शुद्ध कैसे अशुद्धम काम संपर्क यह जाना अंतकोण शुद्ध कैसे पता चलेगा कामना के संपर्क से काम संपर्क अशुद्धम इच्छा जितने विषय इच्छा है तब इतने अशुद्धि है अंतकोण में विषय की इच्छा वासना है उसके संपर्क से अशुद्ध होता है अशुद्ध होता है काम विवर्जनाद इच्छा रहित तो हो जाए तो शुद्ध है वासना रहित तो, तो शुद्ध है वासना है तो शुद्ध है। अशुद्ध है अशुद्धम काम संपर्क शुद्धम काम विवर्जित काम का और काम स्त्री इच्छा है, है काम स्त्री इच्छा काम कहेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह इस सब को लेना पड़ेगा टीका में कह दिया तत्न मशुद्धम काम संपर्क काम की उपलक्षण क्रोधादिरती काम क्रोध लोभ मोह मद मास्व ये सब के संबंध से चित्त अशुद्ध होता है और काम क्रोधादि से आग्र देशादि रहित हो गया तो शुद्ध हुआ ये मनु को समझना हो दुण। दुण। तस्व क्रमेण संसार मुक्ष हेतु वही चित्त ही दो प्रकार है दोनों ही हेतु है संसार और मोक्ष का अशुद्ध चित्त होगा तो संसार का हेतु है, है शुद्ध होगा तो मोक्ष हेतु है, है। दिखाते हैं मन एव एव मनुष्याण कारण बंध मोक्ष बंध मोक्षणम मन ही बंध और मोक्ष दोनों का कारण है एक ही मन दोनों का कारण कैसे होगा बंधायो बंधा विषया मन कारण विषय में आसक्त मन है बंध का कारण बंधाय और निर्विषय मन मुक्ति मुक्ति के लिए कारण है निर्विषय निर्वता विषय विषय तो। चिंतन नहीं करता है विषय में आसक्ति नहीं वही मन मुक्ति का कारण है अब विषय में आशिकता मन है तो बंधक का कारण इसलोक प्रसिद्ध है ये अंतर्गत मित्र निशा का उपनिषद में इस्लोक है मंत्र है प्रसन्नाश्चित सुखम क्षय अभी अभी पाठ आया था चौदह में प्रसन्नात्मा आत्म स्थित होकर एक अक्षय से प्राप्त करता है का इस अर्थ को श्रुति सहमे प्रपंचे दी ये भी मैत्राणी उपनिषद में कहा गया है समाधि निर्धतम चेतसो चेतसो भवेत् निवेशितमन ये न चेतसः साम निर्धत्म सेतस आत्मन निवेश से भेत तत् गिरा न तदा गिरा न नक्य से सदक्य चेतस चित का विशेषण है समाधिना इति सधृत मल येतस निर्धुत तेतसरा हो गया निवारित तो हो गया मल ऐसा जो चित्त है समाधि अभ्यास करने पर मल नष्ट हो जाता है चित्त का आत्मने आत्म निवेश आत्मा निवेश होने पर यद सुखम हवे जो सुख है ब्रह्म सुख है सुख हे तिरा तदा वर्णय न शकते शब्द के द्वारा उसके कथन नहीं कसते स्वयं तदंतककरण ग्रियते अंतकोण से ग्रहण होता है तो स्वरूप सुख ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अंतकरण गृहते वो शब्द के द्वारा नहीं कर सैन्य जानता है समाधिकाल में जो सुख होता है समाधि से समाधिकाल से नहीं समाधि के द्वारा अंत कोण शुद्ध हो जाने पर मर नष्ट होने पर आत्मा में स्थित होने पर ब्रह्म में स्थिति होने पर जो जीवन मुक्ति अवस्था में जो सुख है सुख तद अंतकरण शब्द से नहीं कसते विषय वो सुख अंतक गृह्य बुद्धिग्राह्यम अतिद्रिय सुखम आतंतिक युद्धिग्राह्यम अतिद्रियम इंद्री बुद्धिग्राह्य वह बुद्धि में तदाकार बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति का ही विषय अंतक गृह आनंद ब्रह्मिद्रोप्ञान एक ज्ञान आनंद है्रह्म है अंतकर्ण वृत्ति से अहमद सिंह ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति का विषय वृत्तिव्या मन से अंतक गृह्यत्म निवेशित आत्मा है प्रत्येक स्वरूप उसमें निवेश चेतस निर्धतम समाधि के द्वारा निर्धत हो गया अमल जिसका सामि न समाधि शब्द से वृत्ति का अनुरोध करके समाधि है योग दर्शन में पातंजलि योग दर्शन में अद्वैत ब्रह्म विषय का समाधि नहीं है अद्वैतवादी है एक अद्वितीय ब्रह्म नहीं मानते हैं और बाकी योग साधना सा सब ठीक है कि सिद्धांत अद्वितीय ब्रह्म है संसार मिथ्या है और माया अनिर्वचन है ऐसे नहीं मानते है वो प्रकृति मानते हैं हम भी माया प्रकृति कहते हैं किंतु वो प्रकृति को सत्य मानते हैं और पुरुष ईश्वर से भिन्न मानते हैं वेदांत में प्रकृति पुरुष से चेतन ब्रह्म से माया अतिरिक्त भिन्न नहीं है अभिन्न भी नहीं है उभय भी नहीं है इसलिए अमृत कहते हैं और ब्रह्म की शक्ति अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न है नहीं अग्नि से भिन्न है तो अग्नि की बिना भी शक्ति रह जाए और अभिन्न कहेंगे तो यदि अग्नि शक्ति एक है तो अग्नि की शक्ति इसे कहा प्रयोग होगा नहीं हो। अग्नि शक्ति है तो अग्नि की शक्ति अग्नि की शक्ति दाहकत्व शक्ति अग्नि की है शक्ति अग्नि की है तो अग्नि शक्ति, शक्ति नहीं है और अग्नि से भिन्न भी नहीं और भिन्न अभिन्न उभय भी नहीं हो सकती शक्ति इसलिए अनिर्वचनीय शक्ति है इसी प्रकार माया अनिर्वचनीय किन्तु साख्य योग में माया प्रकृति को एक अलग मानते हैं, जड़ पुरुष से अत्यंत भिन्न सत्य मानते हैं, ये अलग भेद है, है और पुरुष नाना मानते हैं, इसलिए उनके जो समाधि है वो समाधि थोड़ा भिन्न है और वेदांत में समाधि थोड़ा भिन्न है यहाँ समाधि में कोई कोई अभ्यास करते हैं, बिल्कुल सब छोड़ रहना सब छोड़ करके कर रहना ये तो आवश्यक है ये तो चाहिए पहले बाह्य विषय में मान चिंतन होता है वृत्ति बाह्याकार वृत्ति जब तक है तब तो, तो मन स्थित नहीं है सब विषय वृत्ति बांध करना ये होगा चीत वृत्ति निरोधक ये तो चाहिए किंतु सब वृत्ति का समाप्त तो हो जाना मात्र से ही यहाँ वेदांत तो में उसको समाधि कहेंगे ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है कोई अभ्यास करके सर रह जाए तब तो वृत्ति का अनुरुद्ध हो गया मोक्ष मिल जाएगा उसको ब्रह्म ज्ञान क्यों ना मोक्ष नहीं होगा इसे समाधि का अर्थ करते देखो प्रत्येक ब्रह्म और ऐक्य गोचर प्रत्यय प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है ऐक्य को गोचर विषय करने वाले जो प्रत्यय जीव ब्रह्म की एकता को विषय करने वाले जो ज्ञान अहमस्मि ब्रह्म ये ज्ञान और तो ज्ञान प्रत्यक आवृत्ति है लगातार अहमस्मि ब्रह्म ये ज्ञान की आवृत्ति है ये समाधि ब्रह्माकार वृत्ति चले बिल्कुल मन खाली होकर रह गया वो नहीं है ज्ञान बहुत लोग ऐसे समझते हैं वेदांत संस्कार रहित होकर के ऐसे रह जाएंगे मन खाली हो गया समाधि हो गया उसमें कोई सो जाते हैं लया अवस्था तो थोड़े खाली भी हो गये वो समाधि से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी अज्ञानिक निवृत्ति किस ज्ञान से अहम ब्रह्म ये ब्रह्मकार वृत्ति का प्रवाह वो नहीं की समाधि समय में अहम ब्रह्म शब्द प्रयोग करेगा शब्द से चिंतन करे ये बात नहीं है अभ्यास करने पर पहले हमद सिंह ब्रह्म ऐसे करके अभ्यास करेगा निधि ज्ञात में उसके पर समाधि में हमर सिंह ब्रह्म शब्द प्रयोग करने का नहीं आप लोग यहाँ बैठे तो कभी किसी ने सोचा है कि मैं मनुष्य हूँ कोई सोचा कितने संशय है कभी तो मैं मनुष्य हूँ या नहीं सोचे जैसे संशय नहीं मैं मनुष्य निश्चय है निशय ना नहीं तो बैठ तो कभी सोचना पड़ता है मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ सोचना पड़ता है क्योंकि निश्चय है इसी प्रकार वेदांत श्रवण मनन के द्वारा संशय जो दूर हो जाता है प्रमाण प्रमे संशय नष्ट हो गया तो हम सिंह ब्रह्म ये निश्चय हो जाता है वो जो निश्चय होता है श्रवण मनन के बाद होता है वो ब्रह्माकार वृत्ति है और ब्रह्माकार वृत्ति जो होती है निश्चय आत्मी का वृत्ति और नही समझ कर सिंह ब्रह्म वो तो सिखा वो कह देगा बच्चा भी कह सकता है हम सिंह ब्रह्म ये ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है बहुत लोग उसको लो करके क्या करना श्रवण करे क्या है अहमस्ति ब्रह्म चिंतन करो मैं ब्रह्मो वो मैं ब्रह्मो में ब्रह्मो कहे तो ये हो जाएगा मानस से मानसिक क्रिया है उपासना यदि कोई चिंतन करे तो भी ठीक है ब्रह्माकार वृत्ति वह नहीं है वो तो मानसिक क्रिया है यदि अहमस्म ब्रह्म कोई चिंतन लगातार करे तो उसको अहंग उपासना उपासना कही जाएगी मन की सर श्रवण मनन के द्वारा जो संशय दूर हो जाता है प्रमाण संशय शास्त्र संशय दूर हो गया और प्रमेय संशय एकत्व कैसे हो सकता है संसार में मिथ्या कैसे ये सब विचार करके साथ लक्ष्यार्थ उपस्थित हो गया लक्ष्यार्थ में एकत्व है भाच्यार्थ में भेद है कैसे मिथ्या है घटाकार से जलाका स्व मेघा का स्व महाकाश ये दृष्टान्त के द्वारा समझ समझ करके लक्ष्यार्थ उपस्थित हो जाए अहम कहते सम्थ उपस्थित हो अहम अस्वीम ब्रह्म ये निश्चय आत्म वृत्ति हो जाती ये निश्चय आत्मा वृत्ति मन में उसके बाद शब्द प्रयोग करना नहीं होता है निश्चय ओ निश्चय रहता है इसे में पहले तो आया था समाधि काल में वृत्ति की अनुभूति होती है उस समय पता नहीं चलेगा समाधि काल में पता चलेगा मैं हूँ ब्रह्म कार्य वृत्ति का प्रवाह उस समय पता नहीं चलेगा किन्द समाधि के पश्चात अनुभव होगा एतावंतम कालम समाह तो ऐसे होगा तो ये समाधि प्रत्येक की आवृत्ति है जीव ब्रह्म की एकता है एकता को विषय करने प्रत्यय लगातार चले तत्यकता ध्यान हम देश बंध चिति से धारण ये लगातार चले ये इसम सात एकगातर चले ये निधि ध्यान का ये देखो सामान्य प्रत्येक ब्रह्मणोर ऐक्य गोचर प्रत्यावृत्त ये साम निर्धतम निर्दतगा चय श निवारत रजत समल से रजगुण तम गुण है मल सत्वर त्रिगुणात्मक है रजस्तम है यद्यपि सप्त गुण काली अपीकृत पंच महाव्य के सत्व गुण का से अंतगुण बनता है कहा गया कि वस्तुतः केवल सत्वगुण नहीं है रजगुण तम गुण भी है वो रजगुण तम गुण अधिक हो गया तो कलुष हो गया रजगुण तम गुण समाप्त हो गया शुद्ध सत्व हो जाएगा तो निर्धत मलस हो गया निशेषण निवारित रजस्तम मल से चेत तस्मिन समय सुखम उत्पद्य थे समाज में जो सुख है तथा समाज उत्पन्न सुखम सुखम गिरा वर्णित नक्य समाज में जो सुख है उसको शब्द से नहीं कह सकते क्योंकि अलौकिक सुख है लौकिक विषय जन नहीं है किन्तु स्वयं तत्वभूतम सुखम अंत करण न कर वृत्ति ब्रह्म उसका विषय उनसे वही केवल भ्रह होता है न समाध है दुर्लभ है तो आप ये समाधि तो दुर्लभ है और हम उससे ब्रह्म लगातार इस रहे और कोई चिंतन नहीं हो ये कैसे संभव नहीं दुख न लथम आन ब्रह्म निश्चय संभव ब्रह्म आनंद का निश्चय कैसे होगा संभव कैसे ये शंका करके उत्तर देते यद्यप्यसुचिर समुर्लभो नृदान तथा क्षणिको ब्रह्मा नंद निश्चात तथा यसौ सामधि चिरा काल नृदा दुर्लभ ये समाधि लगातार बहुत समय तक मन से दुर्लभे तथा असौ क्षणिक ब्रह्मानंदम निश्चाति चिरकाल समाधि नि दुर्लभ लगातार चले समाधि ये बड़े कठिन है तथापि ब्रह्माकार वृत्ति जब संशय विपर रहित वृत्ति हो जाए हम अस्म ब्रह्म विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाए समाधि ब्रह्मानंदम निश्चायती एक क्षण होने पर भी ब्रह्मानंद को निश्चय कर देती है समाधि विपर्य रहित होने पर निधि ध्यास करने पर संशय तो नष्ट हो जाएगा संशय नष्ट होने पर भी ये देह में हम बुद्धि अनादिकाल से अहम करते हम नक से शिकातक बुद्धि में कभी इंद्रिया में होकर हम ये जो विपरीत होने की निवृत्ति निधि ध्यास बार बार अभ्यास करने से इसकी निवृत्ति होती है जो विपरीत होने की निवृत्ति हो जाए संशय विपर्य रहित ब्रह्मकार वृत्ति अहमस्म ब्रह्म काम समय एक होने पर भी का ब्रदाय को जी क्षण क्षणिक सहम् निश्चाति जनक अस्ि सत अभाव असंभव निरंतर सामि नही होने पर भी क्षणिक्षि होने पर भी तेन अयमा आनंदो निश्चेम शक्य थे ब्र्मानंद का निश्चय संभव है। को तो। ब्रह्मा न आत्मदर्शनाय श्रवण प्रवृत्ता केचि आनंद निश्चय शून्य बहिर्मुखा वर्तन आशंक्य शंका करते आत्मदर्शन दर्शन दर्षन का ज्ञान आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रवृत्त तो हुई सवर्णादु प्रभुता सवर्ण मनन आसन के प्रवृत्त होने पर भी बहु कुछ लोग देखते हैं कि है आनंद निश्चय शून्य आनंद रूप ब्रह्मानंद निश्चय रही तो यदि ब्रह्मानंद का निश्चय हो जाए तो बहिर्मुख प्रवृति होगी बहिर्मुख बहिर्मुख आगे बर्तन थे बहिर्मुख ही रहते है स्वरूप आनंद निश्चय नहीं होने के कारण बहिर्मुख ही रहते हैं ऐसा सवर्णादी प्रवृत्ता होने पर भी तो निश्चय नहीं होता है ऐसा संकल्प करने से उत्तर देते है श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा कौन से साधना संपत्ति चार साधन चतुष्टय में समि साधन सठ सम, समादी जब नहीं है जिनकी श्रद्धा नहीं होने पर समि संभव नहीं होगा नहीं होगा तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा बहिर्मुख नहीं रहेगा श्रद्धा तथा तो उनका ही बहिर्मुख रहेंगे ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे श्रद्धा निश्चय भवत्यवि है तो निश्चय अवश्य हो जाएगा इतिहा श्रद्धालुसनीयोत्र निश्चिनो निश्चि सक विश्वसीनदाप्यय श्रद्धालु व्यसन योत्र सर्वथा निश्चिन होती वो जो श्रद्धालु है इसको संपादन करना ही है ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका है सर्वथा निश्चिन्ती वो निश्चय करता ही है ब्रह्मानंद का निश्चय करेगा सक्रस्म निश्चिते एक बार जो निश्चय हो जाता है समाधि अभ्यास करने पर एक क्षण स्थिर हो गया ब्रह्मानंद का निश्चय हो गया अन्य अयम विश्वसि अन्य समय में भी विश्वास दृढ़ करता है व्यसन कैसा व्यसन सर्वथ सं आग्रह सर्व प्रकार कुछ भी हो इसको में संपादन करूंगा ऐसा दृढ़ निश्चय आग्रह होने पर ही प्राप्त होता है तदवान ऐसे वाला है व्यसन अत्र काल से समाध निश्चिनोत्यव सर्वथा सर्वथा तो मतलब निश्चय करता है निश्चय से क्या होगा तथा किमत निश्चित हो गया तो अन्य समय, तो समय में भी विश्वास करेगा अस्मानंदे सकृत काजो निश्चिते सती एक बार क्षणिक सामचय हो जाए तो अयत निश्चय अन्य इतरस्ट अन्य समय में भी विश्वास विश्वासकर्ता है आनंद आनंदो अस्त विश्वास कुरुदे आनंद ब्रह्माननंद है इसे करता है अन्य समय में तो तो भी ततो ओपि फिर क्या होगा मांसीन कालेन वासा कानंद उपेक्ष मुख्यम आनंद भावते तत्व का जिसको ऐसे समाधि में निश्चय हो गया उदास में काल जब उदास नहीं विशेष सुख दुख नहीं है शांत है तभी उस समय क्या आनंद प्राप्त होता है वासन आनंद में काल में वासनांद प्राप्त होता है आनंद वासनाम उपेक्षा वो जो वासनांद है उसकी उपेक्षा करके मुख्यम आनंदम भावे मुख्य ब्रह्मानंद का चिंतन करता है तत्पर हो करके उदासन काले में सबको वासन आनंद प्राप्त है वो वासनानंद ब्रह्मानंद का ही है ब्रह्मानंद कारण है जो वासनानंद का जनक है वासनांद की उपेक्षा करके मुख्य ब्रह्मानंद का चिंतन करता है जब वो ब्रह्मानंद का निश्चय नहीं तो वासना नंद में स्थित है और ब्रह्मानंद का निश्चय हो गया तो जैसे दर्पण में प्रतिम्ब दिखता है प्रतिम्ब को सत्य मानता है जब बिंब समझ लिया दर्पण देखते समय क्या ज्ञान होता है बिंब का नीचे होता है दर्पण देखते समय हो गया यहाँ काला है या क्या है होता ना नहीं तो समय बिम्ब नीचे होता है और तो प्रतिबंब में सत्य तो बुद्धि होती है हुँ. इसी प्रकार जो समझ लिया ये प्रतिबिंब नहीं है मुख का निचे होता है वासना की उपेक्षा करके ब्रह्मानंद का निश्चय करता है ठीक ता, है ताद्रिक उपमान श्रद्धा पूर्व श्रद्धा पूर्वक तक निश्चयवान एक बार निश्चय कर दिया तो पुरुष उदासीन दसायाम अपनी उदासन काल में भी जो उपलब्ध होती है वासना प्रोक्ता आनंद वासना पहले कह, कहा गया वासना नंद। जो उदासन काल में वासना उपलब्ध होता है उसकी उपेक्षा करके तत्पर होकर के मुख्यानंद तात्पर्य भुक्त मुख्यानंद में तत्पर होकर के तम एवं भावती सम को ही भावना करता है कालेन वाचना उपेक्ष भावय